महाभारत शांति पर्व सप्तविक शमोध्याय सुखदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा तो ब्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि बताना भीस्मवाच एकुत्वा तो वचन कृताय आत्मनात्मा आस्था दृष्टवा चात्मात्मना कृतकार्य सुखे शांत तुष्णि प्राजादुख शिशिर गिमुद्दिश्य सधर्मा मातरे भीष्मजी कहते हैं युधिठिर राजा जनक की यह बात सुनकर विशुद्ध अंतकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्ध के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए एवं आनंद मग्न बड़ी शांति का अनुभव करते हुए हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान भेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए एक तस्म काले तो देवर हिमवंतम याद दृष्टम इसी समय देवर्षि नारद सिद्धों और चारणों से सेवित हिमालय पर्वत पर उसका दर्शन करने के लिए आए तम्सरो गणकिरण शांत स्वन नि किन्नराण सहस्रैश भृंगराज तुथ मीट विचित्रैजीव जीवक चित्रवर्ण मयूरश्च के राजहंस समूह कृष्ण परभृत सथा उस पर्वत पर सब ओर अप्सराएं विचर रही थी चारों ओर विविध प्राणियों की शांतिमय ध्वनि से वहाँ का सारा प्रांत व्याप्त हो रहा था सहस्रो किन्नर भ्रमर मद्गु विचित्र खंजरीट चकोर सैकड़ों मधुर वाणी से सुशोभित विचित्र वर्ण वाले के समुदाय तथा काले कोकिल वहां अपने शांत मधुर ध्वनि फैला रहे थे पक्षराजो गत्मश नृत्यम अतिषते चार लोकपाल चा देवास्ना तथा त्र नृत्यम साम जाति लोककामया पक्षराजगरुण उस पर्वत पर नृत्य विराजमान होते हैं चारों लोकपाल देवता तथा ऋषिगण संपूर्ण जगत के हित की कामना से वहां सदा आते रहते हैं विष्णुना युत्र तपस्तपतमहात्त्मना तथा चुमेण बाल्य क्षेपता दिवकश शक्ति क्षतितल त्रैलोक्यम अवमंडम वही महात्मा श्री विष्णु श्रीकृष्ण ने पुत्र के लिए तप किया था वहीं कुमार कार्तिकेय ने बाल्यावस्था में देवताओं पर आक्षेप किया था और त्रिलोकी का अपमान करके पृथ्वी में अपनी शक्ति गाड़ दी थी तत्रोवाच जगत स्कंद क्षिपण वाक्य मिदम तदा योन्यो मत्तोंदिको विप्रा यदि प्रिया यो ब्रह्मण्डो द्वितीयोस्तृशुलोके सुवीरवान सौभ्युद्धर तत्व शक्तिम अथवा कंपयत्व उस समय तो वहां स्कंद ने संपूर्ण जगत पर आक्षेप करती हुई यह बात कही थी जो कोई भी दूसरा मनुष्य मुझसे अधिक बलवान हो जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हो जो दूसरा व्यक्ति मुझसे भी अधिक ब्राह्मण भक्त तथा तीनों लोकों में पराक्रमशाली हो व इस शक्ति को उखाड़ दे अथवा हिला तत्वा व्यसता लोकावरे का अथ दुवगण सर्व संभ्रांद्रियमस अपश्य भगवान्ष्णु क्षिप्त सा सूरदार्ज किं तुकृत कार्यम भवेदिति विचित उनकी यह तिरस्कार घोषणा सुनकर सब लोग व्यथित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे भला कौन वीर इस शक्ति को उखाड़ सकता है उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि संपूर्ण देवताओं की इंद्रियां और चित्त व्य से व्याकुल है तथा असुर और राक्षसों से ही संपूर्ण जगत पर स्कंद द्वारा आक्षेप किया गया है यह देखकर वे सोचने लगे कि यहाँ क्या करना अच्छा होगा अनामृत्य त्षेप अवैक्षच पावकि संप्रगृह्य विशुद्धात्मा शक्तिम प्रज्वलिता तदा कंपयामास्य पाणिना पुरुषोत्तम तब उस आक्षेप को सहन न करके विशुद्धात्मा भगवान विष्णु ने कुमार स्कंध की ओर देखा फिर उन पुरुषोत्तम ने उस समय उस प्रज्वलित शक्ति को बाएं हाथ से पकड़कर हिला दिया शक्त तो कंप्य मनाया विष्णुना बलिदा मेदिनी कंपिता सर्वाशलनकना बलवान भगवान विष्णु के द्वारा उस शक्ति के कंपित किए जाने पर पर्वत वन और काननों सहित सारी पृथ्वी का पुुठी शक्तिना समुद्धरुम कंपिता सावत्ता रक्षिता स्कर्षण प्रभु विष्णुना यद्यपि प्रभावशाली भगवान विष्णु उसे उखाड़ फेंकने में समर्थ थे तो भी उन्होंने कुमार स्कंध का तिरस्कार नहीं होने दिया उन्हें अपमान से बचा लिया ताम कम भगवान प्रहलादम इधम्रभि वश्य वीरियम कुमार से नई धन्य कर उस शक्ति को हिलाकर भगवान ने प्रहलाद से कहा देखो कुमार में कितना बल है यह कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकेगा सोमृश्य मार्वाक्यम समुद्धरण निश्चित जग्राहता सदाशक्ति नैना स व्यकंपत भगवान के इस कथन को सहन न कर सकने के कारण प्रहलाद ने स्वयं ही उस शक्ति को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया और उस शक्ति को पकड़कर खींचा परंतु वे उसे हिलात भी न सके नाद महा मुक्त स मूर्छित गिरीमूर्धनि विवल प्राप तो हिण्यकशिपो सु्यकशिपुकुमर प्रहलाद बड़े जोर से चिघ्घाड़कर मूर्छित एवं भ्याकुल हो उस पर्वत शिखर की भूमि पर गिर गिर्पड़े त्रोतरां दिश्वाशलराज से पार्शत तपोतप्यतुर्धन तात नित्यम मृत ध्वज उसी गिरिराज हिमालय के पार्श्वभाग में उत्तर दिशा की ओर जाकर भगवान विश्वद्वज शिव ने नित्य निरंतर से तपस्या की है पावक न परक्षिप्त दिप्यताजाश्रम आदित्यपर्वतम नाम दुर्धर समम अकृतात्म तथा शक्यते गंतुम यक्षराक्षस दान बह भगवान शंकर के उस आश्रम को प्रज्ज्वलित अग्नि ने चारों ओर से घेर रखा है उस पर्वत शिखर का नाम आदित्य है जिस पर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते यक्ष और दानवों के लिए वहाँ पहुँचना सर्वथा असंभव है दस योजन विस्तारम अग्नि ज्वालास महावृतम भगवान पावक स्तत्र स्वयं तिर क्षतिवीरवान वह दस योजन विस्तृष कर आग की लपटों से घिरा हुआ है शक्तिशाली भगवान अग्निदेव वहाँ स्वयं विराजमान है सर्वा विघ्ना प्रशमन महादेव से धीमता दिव्यम वर्ष सहस्रम हि पाद नैकत देवान्तापयस्त महादेव महाब्रत परम महादेवजी सहस्र दिव्य वर्षों तक वहां एक पैर से खड़े रहे और उनकी तपस्या के संपूर्ण विघ्नों का निवारण करते हुए अग्निदेव वहीं विराजमान थे महान व्रतधारी महादेव जी वहाँ देवताओं को संतप्त करते हुए महान तप में प्रवृत्त थे ऐसम स्थाज शैलराज से धीमत विवेकते पर्वतटे पराचर यो वेदानध्यापयामा श्यामती सुमंत च महाभागन बेवच जयमनी च महाप्राग्यम पैरम चापी तपस्वीन बुद्धिमान गिरिराज हिमवान की पूर्व दिशा का आश्रय लेकर पर्वत के एक तटप्रांत में महातपस्वी महाबुद्धिमान परासर नंदन ध्यास अपने शिष्य महाभाग सुमंत महाबुद्धिमान जयमणि तपस्वी पैन तथा वैशंपायन इन चार शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे महातपा तमरस पिम जहाँ महातपस्वी व्यास अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे वहाँ सुखदेव जी ने अपने पिता के उस रमणीय एवं उत्तम आश्रम को देखा आरण विशुद्धात्मा नभसी वि अथ व्यास परिक्षिप्तम जवंतमक दुमाया दिवाकर सम्रभम उसमें समय विशुद्ध अंतकरण वाले अरणीनंदन सुखदेव आकाश में स्थित सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे इतने में ही ब्यास जी ने भी प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को सब ओर अपनी प्रभा बिखेरते हुए आते देखा योगयुक्त महात्मा सुखदेव धनुष की डोरी से छूटे हुए बाण के समान तीव्र गति से आ रहे थे वे वृक्षों और पर्वतों में कहीं भी अटक नहीं पाते थे सौभिगम पितो पाद अवगृहण आदरणीसुतः यथोपजोश्च्च्चा समाग्छन महामुनि निकट आकर अनिपुत्र महामुनि सुखदेव ने पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और शांत भाव से उनके अन्य सब शिष्यों के साथ भी मिले तत निभेदयामा सित्रेसत शुको जनक राजेन संवादम प्रीतमस तदंतर प्रसन्नचित्त हुए शुक ने राजा जनक के साथ जो वार्तालाप हुआ था वह सारा का सारा वृत्तांत अपने पिता से कह सुनाया एवंध्यांश्यास पुत्रं च वीजवान् वासा हिमवत्त पृष्ठ हे पाराशो महामुनि इस प्रकार शक्तिशाली महामुनि पराश नंदन व्यास अपने शिष्यों और पुत्र को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे तद कदाचि शिष्यास्तः परिवार स्थिर वेदाध्ययन संपन्ना शांतात्म जितेद्रिया वेदेशन संप्राप्य सांगे तपस्वि अथोचुस्ते तदाव्या शिष्यापाजलि गुरु तदनंतर किसी समय वेदाध्ययन से सपन्न सांतचिजिंद्रि सांग वेद में पारंगत और तपस्वी शिष्यगण गुरुवर व्याजी को चारों ओर से घेर कर बैठे बैठ गए और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले शिष्या उचह महता तेजसा युक्ता यशसाचाप्य वर्धिता एकम तिदानिम एक इच्छा ओ गुरुणाम अनुग्रह कृतम शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम आपकी कृपा से महान तेजस्वी हो गए हैं हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है अब इस समय हम यह चाहते हैं कि आप एक बार और हम लोगों पर अनुग्रह करें इतिषा वच श्रुवा ब्रम्हेवाच उच्यता में तत्सा यद कार्य प्रिय मिष्यों की सुनकर ब्रह्मर्षि व्यास ने उनसे कहा बच्चों कहो क्या चाहते हो मुझे तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करना है एक तद्वाक्यम गुरु श्रुवा शिष्याशे हृष्ट मनसा पुनः प्राजलि भृत प्रणम्या उचुस्ते वचनम यदि प्रीता उपाध्या मुनि उपाध्याय गुरुदेव का यह वचन सुनकर उन शिष्यों का हृदय हर से खिल उठा राजन वे पुनः हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर कर गुरु जी को प्रणाम करके एक साथ यह उत्तम वचन बोले मुनिश्रेठ आप हमारे उपाध्याय हैं यदि आप प्रसन्न हैं तो हम धन्य हो गए कामस्तो वर्वे वरम धा महर्षिण षठ शिष्योन्नति ख्याति ग्छेद्रसिदन हम सब लोग यह चाहते हैं कि महर्षि एक वरदान दे व यह कि आपका कोई छठा शिष्य प्रसिद्ध न हो यहाँ हम लोगों पर इतनी ही कृपा कीजिए चारस्ते विष्यागुरपुत्रस् पंचम इह वेद प्रतिष्ठे नेशनाकांक्षितो वर हम चार आपके शिष्य हैं और पंचम शिष्य गुरुपुत्र सुखदेव है इन पांचों में ही आपके पढ़ाए हुए संपूर्ण वेद प्रतिष्ठित हो यही हमारे लिए मनोवांछित वर है शिष्याण वचनम श्रुवा व्यासो वेदार्थ तत्व पराशरात्मज्योधीमान परलोकाथचित वाच शिष्या धर्मात्मा धर्म नए श्रेय शिष्यों की यह बात सुनकर वेदार्थ के तत्वज्ञ पारलौकिक अर्थ का चिंतन करने वाले धर्मात्मा पराशर नंदन बुद्धिमान व्यास जी ने अपने समस्त शिष्यों से यह धर्मानुकूल कल्याणकारी वचन कहा ब्राह्मणादाते यम ब्रह्म शुश्रू सवे तथा ब्रह्मलोके निवासम जो ध्रुव समे शिष्यगण जो ब्रह्मलोक में अटल निवास कर चाहता हो उसका कर्तव्य है कि वह पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे भवंतो बहुला संतो वेदो विस्तारमयम ना शिष्य संप्रदात हो ना व्रते ना कृतात्मरी तुम लोग बहुसंख्यक हो जाओ और इस वेद का विस्तार करो जिसका मन में न हो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो तथा तो जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए ये शिष्य गुणा सर्वे विज्ञातव्या यथार्थत नापरीक्षित चारित्रे विद्यादे या कथंजन ये सभी शिष्य के गुण हैं किसी को शिष्य बनाने से पहले उसके इन गुणों को यथार्थ रूप से परख लेना चाहिए जिसके सदाचार की परीक्षा न ली गई हो उसे किसी प्रकार विद्यादान नहीं देना चाहिए यथा ही कनकम शुद्ध तापच्छेद निकर्षण ही परीक्षेत तथा शिष्या कुल गुणादि भी जैसे आग में तपाने काटने और कसौटी पर कसने से शुद्ध सोने की परख की जाती है उसी प्रकार कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए नान योजा व शिष्या अन योगे यथामति यथा पाठम तथा विद्या फल क्षति ही सर्वस्तरतु दुर्गा सर्वोभद्राणी पश्यतु तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या महान भयदायक कार्य में न लगाना तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और जो पढ़ने में जैसा परिश्रम करेगा उसी के अनुसार उसकी विद्या सफल होगी सब लोग दुर्गम संकट से पार हो जाओ और सभी अपना कल्याण देखें श्राव चतुर अग्रतः कृतः ब्राह्मणमग्रत वेद्ध्ययनम तच्च कार्य मह स्मृत ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए यह वेदाध्ययन महान कार्य माना गया है इसे अवश्य करना चाहिए स्तुम इह देवानां वेदा श्रेष्टा स्वयंभुआ यो निव निर्वधेत ब्राह्मणम वेदपारगम सौभिध्याणसरा संशय स्वयंभु ब्रह्मा ने यहाँ देवताओं के स्तुति के लिए वेदों की सृष्टि की है जो मोह वशेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण संदेह पराभव को प्राप्त होता है यमेण विव्रिया धर्मेण पृछति अधिक जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो अधर्म पूर्वक उसका उत्तर देता है उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरे के द्वेष का पात्र बन जाता है एक तर्व्यात स्वाध्याय प्रति उपकुआत शिष्याणाम एतच्च हृदयो भवे यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बताई है यह तुम्हारे हृदय में सदा स्मरण रहे क्योंकि यह शिष्यों का उपकार कर सकती है इत महाभारती शांति परवड़ी मोक्ष धर्म पर्वणी सप्तिकमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में तीन सौ सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ